मार्क्स ने समाज के श्रेणी स्वरूप को पहचाना और बताया की कि पूंजीपति किस तरह मजदूर वर्ग का शोषण करता है मार्क्स ने यह भी बताया कि एक अवस्था आ जाने के बाद पूंजीवाद समाज की पैदावार और पैदावार के साधनों के विकास के रास्ते में रोड़ा बनने लगता है पैदावार को आगे बढ़ाने की बजाय उसे रोकने लगता है उस समय समाज में एक तरफ तो जरूरत की सब चीजों की यहाँ तक की खाने कपड़े तक की कमी दिखाई पड़ने लगती है गरीबी बेकारी बढ़ने लगती है चीजें महंगी होने लगती हैं और दूसरी तरफ बड़ी लड़ाइयों की तैयारी होने लगती है एक तरफ मुनाफाखोरी और चोरबाजारी के जरिए वो जनता को भूखों तड़पा कर मारता है और दूसरी तरफ कमजोर देशों को गुलाम बनाने के लिए लड़ाइयां छेड़कर हथियारों की तिजारत से मुनाफा कमाता है और बम गिरा जनता को मारता है तब पूंजीपतियों की जिंदगी जनता की मौत बन जाती है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 ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है और इस पर कम्युनिस्टों को पूरा विश्वास है सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की सातवीं कड़ी हमारे साथ जुड़ने या हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो विजिट करें तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे नमस्कार